है और शास्त्र की रीति से कि हमारे प्रतिपक्षी ने जिन शब्दों से अपने अभिप्राय को सिद्ध किया और जिन युक्तियों से अपने अभिप्राय को सिद्ध किया उन्हीं शब्दों से और उन्ही जुक्तियों से हम अपना मत और अपना तात्पर्य सिद्ध कर लें ले बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रौढ़ी है तो माध्यमिकों की कारिका से या लंका अवतार सूत्र से या बोधिचर्यावतार से जो शब्द लिए गए हैं या जो जुक्ति ली गई है वो शब्द तो लिया गया है बिल्कुल ठीक जुक्ति ली गई है वही है बिल्कुल ठीक परंतु उन्हीं शब्दों से उन्हीं जुक्तियों से तात्पर्य बिल्कुल पृथक निकाला हुआ है और एक एक तात्पर्य श्रुत्यारूढ़ है नक्रमते जैसे हड्डी मांस का आना जाना दिखता है वैसे का ज्ञान का भी आना जाना होता है ज्ञान का भी आना जाना वैसे ही होता है तो हम बचपन की बात आपको सुनाते हैं ना हमारे ठाकुर साहब थे तो उन्होंने पूछा तो वैसे तो पांव छूते थे बना हमारे पितामह के शिष्य थे और उनकी उम्र भी हमारे पितामह से मिलती-जुलती थी। थोड़े छोटे होंगे उनसे तो उन्होंने पूछा कि ये जो हम हाथ हिलाते हैं तो हाथ जहां जहां जाता है वहां वहां से आकाश हटता जाता है ए? कि नहीं हटता है कि हम घड़ा लेके चलते हैं तो घड़े में जो पोल है वो घड़े के साथ चलती है कि नहीं चलती है बोले बाबा घड़ा चलता है पोल तो नहीं चलती है हाथ चलता है पोल तो नहीं चलती है ना एक देखो बात तो ये वस्तुएं जो है ना एक आदमी यहां से वहां चलता है और ज्ञान बोले वो तो आकाश का भी काल का भी देश का भी वस्तु का भी सबका अधिष्ठान और स्वयं प्रकाश प्रकाशक वो नहीं चलता उसमें ये सब चलते हुए मालूम पड़ते हैं काल चलता हुआ मालूम पड़ता है कि रात से दिन आ गया सूर्य चंद्रमा चलते हुए मालूम पड़ते हैं उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम पड़ता है है ना उसमें चलना चलने की क्रिया मालूम पड़ती है चलने वाला द्रव्य मालूम पड़ता है परंतु ज्ञान नहीं चलता वो तो ज्यो कहते अखंड और वही ज्ञान अपना आत्मा है वही ज्ञान अपना स्वरूप है यथो न क्रमते ज्ञानम बोले भाई घटाकाश का पुनर्जन्म हो गया तो कहा हुआ, हुआ तो घटाकाश की, की, तो का की मृत्यु हो गई आकाश में तो घटाकाश का जन्म ही नहीं हुआ है ना? अच्छा घटाकाश की मृत्यु ही नहीं हुई तो कहा से घटाकाश का जन्म और कहा से घटाकाश की मृत्यु घटाकाश नरक में गया घटाकाश स्वर्ग में गया घटाकाश में शराब लग गया हो घटाकाश में गंगा जल की पवित्रता आ गई करे भाई न घटाकाश में गंगा जल की पवित्रता आती है न शराब की अपवित्रता आती है न घटाकाश नरक में जाता है न स्वर्ग में जाता है न घटाकाश में पानी चिपकता है न घड़े की मिट्टी चिपकती है ये तो आकाश में सब उठते बैठते बिना उम्र के बिना उम्र के पैदा होते हैं है न और बिना विस्तार के रहते हैं और बिना वजन के इनका आकार मालूम पड़ता है ऐसी इस प्रपंच की स्थिति अपने स्वरूप में आत्मा में है असंगम तेन की हेतु इसी कारण से ये आत्मा को ब्रह्म को असंग बोलते हैं असंग ये यम हा। ये पुरुष जो है वो असंग है असंग कैसा बोले जैसे पानी में कमल तो नारा पानी में कमल नहीं है ना पानी में कमल क्या है? तो कमल तो पानी है बिल्कुल पानी कमल को चाहे तो गला दो तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा मिट्टी का थोड़ा अंश उसमें है तभी पानी में भी तो मिट्टी का अंश है ना ये तो कम जलम अलम करोति इति ये कमलम कमल को कमल क्यों कहते हैं है ना जो कम माने जल को अलंकृत करता है अथवा कश्य जलस्य मलम जल का वो मलम तो जल में कमल जैसे असंग होता है वैसे ब्रह्म प्रपंच में रह के असंग है जल की तरह प्रपंच आधार है और इसमें कमल की तरह आत्मा आधे है और वो असंग है ऐसा नहीं <coughs> जल कमलवत नहीं पुरुष प्रकृति के भीतर रह करके असंग है ये बात करना अरे बाबा ये रज्जु सर्पवत असंगता है बोला हाँ जैसे रज्जु जो है वो दूसरों की दृष्टि में दिखने वाले सर्प से असंग है जैसे आकाश नीलिमा से असंग है द्वैता भाव मूलक असंगता है ना द्वैत से अप्रभावित रूप असंगता है जल कमलव द्वैत से अप्रभावित ऐसी जो असंगता और द्वैता भाव मूलक जो असंगता है वो आत्मा में है ब्रह्म में है असंगम तेन की अनुमात्रेपि मात्रे जायमाने जायम विपश्चिता असंगता सदानास्ति ना वर्णच्योति अलबधा वरणा सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला आद बुद्धास्तः मुक्ता इति बुद्धियत नायका अणुमात्रे वैधर्मी जायम यदि ज्ञान स्वरूप से जुदा भी वस्तु होवे ब्रह्म बेता अन्य शाम इस ब्रह्म को छोड़कर के दूसरे जो बादी हैं उनके मत में यदि अणु मात्र भी इस ज्ञान से पृथक किसी वस्तु की सिद्धि होती है चाहे बाहर सिद्धि होए चाहे भी, भीतर सिद्धि होए बोले पक्का ही समझो अभिवे की न अभिपश्चिता वो कैसे है बोले विपस् अभिपश्चित है बोले विपश्चित उसको कहते हैं जो दूर की चीज को व्यवहित वस्तु को भी पहचान हैं उसको बोलते हैं विपश्चित विप्रकृष्टम चिन्हवं दे जो चीज आंख से ओझल है उसको भी जो चुन ले पहचान ले उसका नाम होता है तो ये तो महाराज अपने को ही जानने का सामर्थ्य इनमें नहीं देखो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं तो वो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं दुनिया में ऐसा देख लेना नहीं तो और नहीं तो पैसे के बारे में सोचते होंगे तो पैसा तो अपरा ही है ना ये पैसा जो है ये सार्वजनिक माल है हो एकदम जैसे मिट्टी है ना पृथ्वी जैसे है वो सार्वजनिक है जैसे जल सार्वजनिक है जैसे सूरज की रोशनी सार्वजनिक है जैसे हवा है ना अब हवा पकड़ के कोई संग्रह कर ले और लोगों को सांस लेने के लिए बेचे जी ऑक्सीजन देते हैं जैसे, ना जैसे भाई शुद्ध हवा शुद्ध हवा ये बेचते हैं हवा को ये देखो बिजली में रोशनी इकट्ठी कर ली तो बेचते हैं ना पंखे की हवा को बेचते हैं बोला जब बिजली का बिल आता है तो बिकता ही तो है ना ये पृथ्वी है सबकी पानी है सबका बोला प्रकाश है सबका अग्नि देवता है सबके ये सांस लेने के लिए वायु है सबका आकाश घूमने के लिए है सबका बोला इसमें ये प्रांत नहीं है वो महाराष्ट्र और गुजरात का भेद और मैसूर का भेद नहीं है इसमें प्रांतीयता नहीं है राष्ट्रीयता भी नहीं है इसमें बोला अरे राष्ट्रीयता तो क्या ब्रह्मांडीयता भी नहीं है इसमें कि ये मेरा ब्रह्मांड और ये तेरा ब्रह्मांड सौर मंडल और ब्रह्मांड भी नहीं है एक ईश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक परमात्मा भरपूर है तो लोग जब बुद्धि मिलती है तो बुद्धि से अपने को नहीं सोचते कि मैं बुद्धि वाला हूं ये सोचते हैं कि बुद्धि के सामने क्या क्या आता है हम आदमी से पूछ के ये बात बता सकते हैं कि वो ये बता देंगे कि आंख के सामने हमारे कौन कौन से रंग आते हैं लेकिन आंख में देखने की रोशनी कैसे पैदा हुई ये उनको नहीं मालूम है कौन आंखों के पीछे बैठ करके इन आंखों के पीछे वो कौन सी है न, जी होती है जो आंखों के छरोखे से झांक रही है वो आत्मज्योति वो ब्रह्मज्योति, वो कौन सी है इसका ज्ञान नहीं है इसी से श्रुति को जो कहना पड़ा ना क्या कहना पड़ा आत्मानंब जिज्ञासी तो अपने आप को जानो को ये नहीं कहना पड़ा कि घट को जानो पट को जानो मठ को जानो ये नहीं कहना पड़ा क्यों कि इसको तो लोग स्वयं जानते हैं स्वयं जानने की कोशिश करते हैं सहज प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो चीज आंखों से उझल हो गई रहते हुए भी है ना उसको जानने के लिए कहते हैं ना तो आत्मानम वि जिज्ञास तो, अपने आप को बक्तारम विद्या वाचमन भी जिज्ञासी तो वक्तारंभ विद्यार्थ बोलता कौन है ये देखो ये मालूम है कि दुनिया में कितनी भाषा होते हैं कैसे कैसे शब्द होते हैं कैसे बात की रचना होती है उनके द्वारा अर्थ का प्रतिपादन कैसे होता है परंतु जीव के भीतर बैठ करके कौन बोल रहा है नारायण उधर ध्यान नहीं जाता है वो तो विपश्चित किसको बोलते हैं विप्रकृष्ट चिन्मंती विपश्चित जो देश से काल से वस्तु से इंद्रियों से करणों से ओझल हो रहा है ना, उसको जो पहचान लेते हैं उनका नाम विपश्चित यन मनसा न मनुते ये नहुर्मोमतम जे ना जत वाचा जिसके द्वारा जो बोला जाता है वो जिसके होने से आख के द्वारा देखा जाता है जिसके होने से है ना उसकी जिज्ञासा तो जो ऐसी ऐसा विपस्त जो न होए जो इससे उल्टा होए उसको अविपश्चित बोलते हैं वो अभिपश्चित माने अभिवेकी तो उसके मत में क्या है एक वस्तु है वो जानी जाती है नारायण एक जानने का औजार है वो जानता है और जानने वाली वस्तु में और जानने वाले औजार में जो एक रस जिन मात्र वस्तु है उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है अब क्या होगा फल कि असंगता सदा नास्ति के मुतावरण चुत अब कहां से असंगता रहेगी वो या तो अंतकरण बंद करके वस्तु के साथ बाहर फंस गए महाराज है ना या तो बाहर वाले शरीर बन बन करके है ना फंस गए या फसा लिया ये फसना फसाना जो है ये दो द्वैत में है वो अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में नहीं है देखो राधा कृष्ण के प्रसंग में भी बात आती है हम तुम एक कुंज के से आपने सुना होगा ना एक हृदय कुंज है एक हृदय कुंज है उसके हम सखा है द्वा सुपर्णा सूजा सखाया समानम वृक्ष हम हो जाते हैं तो कहा दूसरा कहा बंधन होता है दूसरे से मुक्ति होती है दूसरे से आसक्ति होती है दूसरे से और अनासक्ति भी होती है दूसरे से जहाँ अपना आप ही है नारायण परिपूर्ण अखंड एक रास। तो जहाँ रास्र्मी होगा आपने श्रुति सुनी है हजार बार सुनी होगी क्या तो ब्रह्मतंपरा दात यो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद ब्राह्मण उसका शत्रु है किसका जो ब्राह्मण को अपने से जुदा जानेगा क्षत्रम तम परादात क्षत्रिय किसका शत्रु है जो क्षत्रिय को अपने से जुदा समझेगा वेदास्तम पराधो हो वेद उसके दुश्मन हो उसका तिरस्कार करते हैं जो वेदों को अपने से जुदा समझता है देवास्तम पराद हो देवता उसका तिरस्कार करते हैं कौन जो देवताओं को अपने से जुदा समझता है सर्वम तं परादात जो न्यत्रात्म न सर्वम वेद जो अपने से जुदा किसी को समझेगा ना? ना जो अपने से जुदा किसी को समझेगा वो जुदा वाले ही तुम्हें काटने वाला बन जाएगा ये, ना? ये है ना ये शत्रु तो है ना अणुमात्री जाए माने यदि मात्र भी कोई देश अपने से जुदा सच्चा होगा मात्र भी काल अपने से सच्चा होगा अलग और मात्र भी वस्तु सच्ची होगी कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा कोई भी ऐसा भाव होगा जो अपना स्वरूप न हो तो असंगता सदा नास्ती असंगता कहा से आएगी मुतावरण चुत आवरण आवरण माने बुद्धि पर पर्दा पड़ गया हो ऐसे बोलते हैं ना इनकी अक्कल पर पर्दा पड़ गया है देखो अक्कल पर पर्दा पड़ जाए तो अपने मित्र को ही शत्रु समझने लग जाए प्रेमी को ही शत्रु समझने लग जाए मित्र को ही शत्रु समझने लग जाए अक्ल पर पर्दा पर पर पड़ जाए तो है ना अणुमात्र भाई इधर जायमाने भी पश्चिता आपने एक रामायण का वो प्रसंग सुना होगा ना जब भरत जी रामचंद्र को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे थे लक्ष्मण के मन में शंका हो गई कि ये रामचंद्र को पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो क्या हुआ उसका फल क्या हुआ है न लक्ष्मण बोलने लगे मैं भरत को मार डालूंगा अब वहां क्या सचमुच भरत लक्ष्मण के शत्रु थे नहीं थे शत्रु भाव का ही उदय हुआ बोला शत्रु भाव चित्त में आया शत्रु की कल्पना हुई और फंस गए तो ये आवरण है आवरण माने बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता बुद्धि पर आदमी के पर्दा पड़ जाता है तो जहां कोई नहीं है वहां चोर होने का ख्याल हो जाता है बोला जहां कोई नहीं है वहां भूत होने का ख्याल हो जाता है जिस एकांत में महात्मा लोग आनंद लेते हैं वो एकांत सूना बनकर साए साए बनकर के काटने लगता है, है हमने देखा है वो दुनिया में है ना? अगर कभी एक साधु को एकांत कमरा मिल जाए सोने के लिए रात को है ना या ऐसा जंगल एकांत मिल जाए जहां दूसरा आदमी ना होए तो उसको बड़ी खुशी होगी कि आज बड़ी शांति से रात और एक संसारी आदमी को महाराज अगर सोना जंगल मिल जाए और एकांत कमरा मिल जाए तो कहेगा ये तो काट रहा है तो कमरा काटता है जंगल काटता है कि आदमी का मन काटता है ना तो ये क्या है इसी को बोलते हैं कि बुद्धि में जो आबरण है उस आवरण के कारण संघ होता है और संग के कारण दुख आता है अलब्धा भरणा सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला सचमुच ये जो आत्मा है अलग अलग शरीर हैं परंतु आत्मा एक है तो अलग अलग शरीर होने पर भी जो आत्मा एक है ना कहीं किसी पर पर्दा नहीं है वो कहीं आवरण नहीं है कहीं मैल नहीं है ये आदिबुद्ध हैं, इनमें अज्ञान बिल्कुल हुआ ही नहीं अलबधावरणा सर्वे का नहीं है का क्यों बोले मल नहीं है दुनिया में मलिनता की भी कल्पना कर ले जाते हैं कि हम मलिन है ये मलिन है ये मले है, है हम लोगों के यहां देखो जरा भी ताग लग जाए ना शरीर पर पसीना आ जाए तो बोले अब साबुन लगा के साफ करो हमने पहाड़ में देखा तो एक एक छह मैल बैठी रहती है हो जैसे ये दीवार पर लेप करते हैं ना कलई जैसे लगाते हैं ऐसे पहाड़ों में लोगों के शरीर पर बिल्कुल मैल पोता हुआ होता है और उनको ये नहीं लगता कि हमारे मैल लगा है और यहाँ तुम्हारा तो जो दाग लग जाए तो मैल हो जाए तो मैल के बारे में भी मनुष्य की कल्पना ही होती है वो कल्पना ये मैल है ये मैल है ये मैल है प्रकृति निर्मला अपना स्वरूप तो प्रकृति से निर्मल है आज तक इसने कहीं मलिनता स्वीकार की आ, हजारों टन मलिनता इसके ऊपर लाद दो और ये स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश उसको पार करके भेद करके निकल आवेगा तो एक तो इस पर आवरण डालने वाली दूसरी वस्तु नहीं है एक बात कही गई दूसरी बात यह कही गई कि इसमें मल नहीं है किसी भी मल का संजोग नहीं है तीसरी बात कही गई कि अच्छा तो अज्ञान तो होगा ना बोले ना ना या ज्ञान तो जब तुम कहते हो कि हम मलिन हैं, हम आवृत हैं, हम नन्हे मुन्ने हैं है ना तो बोले कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा हमको मालूम पड़ता है ज्ञान से मालूम पड़ता है तो अज्ञान का भी आरोप किया जाता है ज्ञान है नहीं तुम्हारी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अज्ञान की कल्पना की तो क्या अच्छा भाई बंधन तो होगा बोले कि नहीं बंधन में नहीं है तो मुक्त हो तो इसका अर्थ हुआ कि आवरण भंग करने के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं है मल दूर करने के लिए साधन की जरूरत नहीं है अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान की भी जरूरत नहीं है और बंधन को दूर करने के लिए मुक्ति की जरूरत नहीं है ये सारा का सारा कल्पित समृत्ति से ही ये सारा सारा का सारा व्यवहार होता है ये जो हमारे उन्नायक है आचार्य लोग नायका ये तो मनुष्य की दुर्दशा देख करके कि स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप सूरज के समान ये है आत्मा किसी भी सूरज को दिखाने के लिए क्या टार्च जलाने की जरूरत पड़ती है कि दीपक जलाने की जरूरत पड़ती है का ये तो बिल्कुल है ही नहीं तो फिर ये जो कहा जाता है कि बुद्धिते आत्मा का बोध होता है आत्मा का ज्ञान होता है बुद्धियंत यदि ये जो प्रकृति प्रत्यय का विभाग है यहाँ वो कैसे है ना? तो बोले कि प्रकाशते सविता सविता प्रकाशते सूरज है न प्रकाशित हो रहा है तो प्रकाशित प्रकाश तो उसका स्वरूप है प्रकाशक क्रिया वो नहीं कर रहा है बोले तो ये पहाड़ खड़ा है देखते हैं नहीं सामने पहाड़ खड़ा है तो ये खड़ा होना शैलास्ट तो क्या वो खड़ा होने की क्रिया कर रहा है क्या क्रिया न होने पर भी जैसे उसमें शाम में से क्रिया का आरोप होता है इसी प्रकार बोध का विषय न होने पर भी स्वयं बोध स्वरूप होने पर भी प्रकाश स्वरूप होने पर भी अचल होने पर भी आत्मा के लिए ये प्रकाश का बोध का केवल व्यवहार ही किया जाता है असल में अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान का तत्वमस्यादी महावाग्य के द्वारा ज्ञान का उदय होना ये भी एक प्रकार का व्यवहार ही है दुख की निवृत्ति के लिए कब वस्तुतः नित्य शुद्ध बुद्ध बुद्ध आत्मा तुम स्वयं हो अरे मानो चाहे नहीं मानो बात ये बिल्कुल ज्यो की त्यो सच्ची है हो है ना तो सत्य है अच्छा तो अब वो क्या नाम है कल बच्चों भाई जी सूचना दे चुके हैं है? असल में तो कुछ सूझता नहीं है है ना लेकिन फिर भी आपको सुना जरा ये बात जो है ना तत्व ज्ञान के ये मिट्टी की चर्चा है वो और मन की जो चर्चा है ना वो घड़े की चर्चा है ना ऐसा सोना कैसा होता है यह समझना तत्व ज्ञान है और हमारे हाथ में चूड़ी कैसी अच्छी लगेगी है ना और कौन सा हार हमको शोभा देगा यह समझने का जो ख्याल है ना सोने की पहचान ये हमने देखा बहुत कीमती भी हीरा होते हैं और मामूली ढंग के भी होते हैं तो जब आभूषण बनाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि हीरा कीमती ही होना चाहिए यह देखा जाता है कि हमारी छाती पर सुंदर कौन लगेगा है ना छाती पर हीरा सुंदर लगेगा कि पन्ना सुंदर लगेगा आप बताओ है ना मोती जो है ना मोती की माला गले में अच्छी लगेगी कि मुंगे की लगेगी तो जो अलंकार होता है वो तत्व की दृष्टि से नहीं होता है वो व्यक्ति की दृष्टि से व्यक्ति की दृष्टि से होता है तो ये हमारे जितने साधन साध्य का निरूपण है ना ये व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की दृष्टि से समान संस्कार वाले व्यक्तियों के समूह की दृष्टि से अथवा व्यक्तियों की दृष्टि से इस पर विचार किया जाता है तो आजकल मनोविज्ञान की शाखाओं में जो भेद हो गया माने हमारा वैदिक मनोविज्ञाना और वैज्ञानिक मनोविज्ञान भौतिक मनोविज्ञान ना नारायण इसमें भेद क्यों हुआ अब तत्व की बात बिल्कुल छोड़ देते हैं उस ब्रह्म ज्ञान के यूतों से मन की उत्पत्ति हुई ये जांत्रिक विज्ञान का सिद्धांत है ये पदार्थ है ना जो बाज पदार्थ द्रव्य है तो ये मौलिक मतभेद का कारण जो है वो ये है कि ये मानते हैं कि अमुक अमुक चीज मिल जाने से जैसे शरीर में अमुक क्रिया होने लगती है ना ऐसे अमुक अमुक चीज मिल जाने से मन भी शरीर में पैदा हो जाता है बोला तो मन शरीर में उत्पन्न हुआ है विषयों से उत्पन्न हुआ है द्रव्यों से उत्पन्न हुआ है मन के संबंध में एक सिद्धांत ऐसा है और मन जो है ये बाहर के पदार्थों से द्रव्यों से पैदा नहीं हुआ है अंतरंग पदार्थों से मन की अभिव्यक्ति हुई है, है ना तो मन से भूत पैदा हुआ कि भूत से मन पैदा हुआ ये जो मौलिक मतभेद है इसकी दृष्टि से आज मन की सारी दवा भौतिकता के द्वारा की जाती है आपको एक दो आजकल जैसी चिकित्सा चलती है उसकी बात भी आपको सुना हमारे जान पहचान के एक दंपति हैं स्त्री पुरुष तो उनमें कुछ मनमुटाव हो गया वो पुरुष को पत्नी बहुत जचती नहीं थी तो उसके सिर में तनाव रहने लगा तनाव रहने लगा उसको मालूम पड़ा कि हमारी बुद्धि तो गड़बड़ा रही है अब उस स्त्री पसंद ना हुआ उसके शरीर में से कोई दुर्गंध निकलती थी ऐसा शायद तो एक वो यहाँ के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गए कि हमारी चिकित्सा कर दो तो डॉक्टर ने उनको सीधी सलाह दी कि घर में तो तुम्हारी पत्नी है तुम अलग एक लड़की और रख लो अपने लिए बोला और तुम्हारे मन का तनाव दूर हो जाएगा देखो सीधी सीधी बात आपको सुनाते हैं बेपरवाह। तो थोड़े दिनों तक तो उनके मन में हिचक रही क्योंकि जरा हिंदू धर्म का संस्कार सनातन धर्म का ये बात बैठती नहीं थी फिर जब देखा कि अब तो हम पागल ही हो जाएंगे तो उन्होंने सचमुच एक लड़की रख ली हो अब धीरे धीरे लड़की पैसा खींचने लगी जब खींचने लगी तो थोड़े दिनों के बाद छह आठ महीने में दोनों में मनमुटाव होगा उन लड़की से बोला तो फिर आया शेर में तनाव कि अब क्या करें है ना अब मालूम हुआ कि आप पागल हुए तो फिर उसी डॉक्टर के पास गए कि आप क्या करें अब हम फिर पागल हो जाते हैं तो उसने कहा उसको छोड़ दो दे। तीसरी रख लो तो ये हम कल्पना करके ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताते हैं घटना बिल्कुल सच्ची है बोला अच्छा जब तीसरी उन्होंने रखी तो जो पत्नी थी ना वो पागल होने लगी तो पहली जो सच्ची असली पत्नी थी वो पागल होने लगी जब वो पागल होने लगी तो उसको ले गए उसी डॉक्टर के पास है ना तो उसको क्या सलाह दी अब आगे की बात हम आपको छोड़ देते हैं तो है ना तो ये जो है ना ये जो ढंग है है ना मन को एक विषय के बदले दूसरा विषय और दूसरा विषय के बदले तीसरा तो तीसरे के बदले चौथा है ना ये विषय पर विषय दे करके और उसको शांत करने वाली जो पद्धति है नारायण हम नहीं समझते कि ये किस माने इसमें कौन सा सांस्कृतिक विज्ञान है कौन सा सामाजिक विज्ञान है है ना कौन सा धार्मिक विज्ञान है कौन सा आध्यात्मिक विज्ञान है ये तो इसको बोलते हैं व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा एक हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा होती है एक व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा होते हैं व्याधि प्रत्यनियुक्त चिकित्सा क्या हम आपको अपने बचपन की बात बताते हैं अच्छा हम कभी रोने लगते हैं कि ये चीज हमको चाहिए हमको ये चाहिए तो क्या करते घर के लोग बड़े बूढ़े कि हमको लाके गुड़ दे देते हाथ में है ना क्या गुड़ खाओ तो गुड़ खाओ पेड़ा खाओ हम तो गुड़ की ही बात करते हैं क्योंकि घर में गुड़ ही ज्यादा हो पड़ता तो जब तक हम गुड़ ले लेते थे ना खाने लगते तो चुप हो जाते रोते नहीं फिर खुश हो जाते और जब वो गुड़ जहां खत्म हुआ तहां फिर रोना शुरू किया है ना? कि नहीं हमको तो और चाहिए तो ये जो मन की स्थिति है ना मन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ दे दे करके बहला देना ये मन की सच्ची चिकित्सा नहीं है ये तो ये मानते हैं कि भौतिक पदार्थों से मन की उत्पत्ति हुई है और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति से इसकी शांति हो जाती है अब देखो जैसे नारायण एक सिद्धांत है कि भौतिक पदार्थों से नहीं काम से मन बना है इसका भी मूल अपने शास्त्र में है हमारे परायत जी महाराज है ना फ्रायड जिसको बोलते हैं ना वो परायत है तो कल मैंने वो देखा अरिस्टाटल नाम का कोई दार्शनिक था ना उसका नाम अरिष्टोत्तर लिखा हुआ था तो अरिष्टोत्तर और सुक्रात का नाम सुकृत लिखा हुआ था तो <laughs> ये भी एक पद्धति है तो फ्रायड कहते हैं कि ये मन काम से ही मन में वृत्ति उठती है सारी के सारी मूल में काम है हम भी जानते हैं इस बात को तो कोई न जानते हो सो बात नहीं है हम तो कहो वेद का मंत्र बोल दें इस अर्थ में है महाभारत के प्रमाण बोल दें इस अर्थ में कामस्तग्रे समि तो। मनसा मन से पहले क्या था बोले काम था विवाह में एक मंत्र पढ़ते हैं को दात कस्मई अदात कामो दात कामाया दात दाता काम प्रतिगृहिता कामई तत्ते है न किसने दिया को दाता को दात किसने दिया कस्मई अदात किसके लिए दिया तो बोले काम ने दिया काम को दिया जब बाप ने कन्यादान किया तब उसके मन में भी काम था और जब वर ने कन्या का प्रतिग्रह किया तो उसके मन में भी काम था कामोदात काम यादात कामोदाता काम प्रतिग्रहीता काम ही देने वाला और काम ही लेने वाला ये दोनों के भीतर काम नहीं काम कर रही है काम ही काम कर रहा है तो वो बोल यहां तक कहते हैं वो कि जब बच्चे पर हम थाप देते हैं ना नन्हा सा बच्चा ले लिया और उसको छाती से लगाया उसके चूतर पर थप है ना उसको चूम लिया तो उसको जो खुशी होती है वो भी काम रूप ही है तो काम से उत्पन्न हुआ मन मनोवृत्ति संकल्प तो बिना काम पूर्ति के कामना की पूर्ति न करें तो वो शांत कैसे हो ए? एक तीसरे दार्शनिक हैं दर्शनों की बात आपको सुनाना, वो कहते हैं कि विषय की सत्ता होने से कामना का उदय होता है और कामना का उदय होने से बिना हुई सत्ता भी भासने लगती है इसलिए कामना और वस्तु का द्वंद्व है जिससे ये सृष्टि चल रही है अच्छा, अब एक तीसरी बात आपको सुनाता हूं हमको बात तो चिकित्सा की ही ज्यादा करनी है ये तो ऐसे आपको उसके बारे में जो विचार है सो सुनाता हूं ये जो हमारे मन में काम आता है वो शुद्ध ज्ञान से नहीं आता है मन का जो स्वरूप है ना मन का स्वरूप ये शुद्ध ज्ञान से नहीं आता है कैसे आता है आंख का काम केवल इतना ही है कि वो ये बता दे कि ये घड़ी है और इस समय आठ बज के पैतीस छत्तीस मिनट सैतीस मिनट हो गए हैं आंख का काम केवल घड़ी का समय बताना है ये घड़ी बहुत है ना ये घड़ी हम ले, ले ये बताना आंख का काम नहीं है या ये घड़ी हमेशा हमारी आंख के सामने रहे ये बताना भी आंख का काम नहीं है ज्ञान जो है वो वस्तु को प्रकाशित मात्र करता है उसको अच्छी बता के चाहना या उसको बुरी बता के उससे परहेज करना यह ज्ञान का काम नहीं है अब देखो आपको बिल्कुल वेदांत का मूल इसमें है वो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आत्मा असंग है वैसे बुद्धि का काम भी हित अहित बताना है बोला हित को पकड़ना और अहित को छोड़ना यह बुद्धि का काम नहीं है बोला मन भी प्रिय अप्रिय को बताता है इंद्रिय भी आंख भी रूप स्वरूप रूप गुरूप को बताती है परंतु इसको पकड़ लो या इसको छोड़ दो ये बताना न आत्मा का काम है न बुद्धि का काम है न मन का काम है न इंद्रिय का काम है ज्ञान कहीं भी कहीं भी ज्ञान ससंग नहीं होता वो तो कहता है तुम हमारे सामने बैठे हो नारायण अब इसमें ऐसा ख्याल हो कि ये व्यक्ति हमारे साथ रहे है ना ये व्यक्ति हमारे साथ चले तो ये ज्ञान नहीं बताता है ना तो भाई किसी के प्रति मन का झुकाव हुआ तो हम उसको चाहते हैं वो हमारे साथ रहे और किसी से नफरत हुई तो मन में यह होता है कि यह हमारे साथ न रहे तो यह नफरत क्यों होती है और झुकाव क्यों होता है, है? तो बोले इसमें संस्कार हेतु है, है। ज्ञान हेतु नहीं है ज्ञान हेतु नहीं है ज्ञान में जो संस्कार पड़ गए हैं देखो हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि अगर मानसम को खुला दिख जाए ना आंख से तो थूकने का मन हो जाएगा तो क्यों ने तो मांस दिखाया मन ने उसको मांस समझा बुद्धि ने उसको मांस समझा। हम ज्ञान स्वरूप है उसको मांस को देखकर हमारे मन में ये थूकने का मन कहां से आया तो ये थूकना थूकने की इच्छा कहां से हुई उसी को जब हम देखते हैं कि कसाई की दुकान पर दिन भर जैसे हलवाई की दुकान पर मिठाई का काम होता है वैसे कसाई की दुकान पर मांस की दुकान पर दिन भर मांस का काम होता है और उनके थूक नहीं आता है है ना क्यों नहीं आता है तो उनके संस्कार दूसरे ढंग के हैं तो ये जो राग द्वेष जो उदय होता है वो ज्ञान से उसका संबंध नहीं है उसका अभ्यास से संबंध है अभ्यास जनित संस्कार से संबंध है है ना अपने समाज के संस्कार से संबंध है अपने शास्त्र के संस्कार से संबंध है है ना? तो हमारे ऐसा बोलते हैं कि ये जो मन में रागद्वेश है वो आंख में नहीं है नाक में नहीं है जीभ में नहीं है त्वचा में नहीं है रागद्वेश बोला ये तो हमारे अभ्यास से संस्कार से राग द्वेश आया हुआ है और राग द्वेश के कारण हमें जो दुख होता है संसार में या जो सुख होता है वो राग द्वेश के कारण होता है देखो बिलायत में हो नारा वहां किसी को छू दे या किसी को प्यार कर ले तो वहां के लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य हो गया ना और यहाँ के हो तो का अभी बंबई में तो वैसा संस्कार आ गया है पर बंबई के बाहर भारत वर्ष में अभी ज्यादा संस्कार ऐसा नहीं है बोला ज्यादा ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मन जो है इसमें कितना तो ज्ञानात्मक मन है और कितना संस्कारात्मक मन है इसका हमको विवेक विवेक करना चाहिए कि संस्कार जन्य अभ्यास जन्य बातें हमारे हमारी हमारे मन में कितनी हैं और कितनी ज्ञानात्मक हैं ज्ञान वो है जो चीज को ज्यों का त्यों बताता है उसमें राग द्वेष नहीं करवाता और संस्कार वो है जो चीज में राग द्वेष करवा देता है अब इस संस्कार से आक्रांत होती है बुद्धि है ना इस संस्कार से आक्रांत होता है मन बोला एक देखो एक महात्मा थे तो उनकी कोई निंदा करता था तो बड़े खुश होते थे उससे बहुत खुश थे आपने सुना होगा परमहंस रामकृष्ण के पास एक सज्जन बिल्कुल उनके साथ ही रहते थे और एक और परमहंस रामकृष्ण बैठ करके सत्संगियों को दर्शन देते थे और वो दूसरी जगह बैठ करके परमहंस रामकृष्ण की निंदा करते थे हाँ उनका नाम हमको भूल गया ने? अच्छा तो हाँ हा, अच्छा तो परमहंस रामकृष्ण उनसे बिल्कुल द्वेष नहीं करते थे है ना बहुत प्यार करते थे उन्हीं का बनाया खाया करते थे है ना उनसे खाया करते थे बोले क्यों भाई का इसकी वजह से लोग हमारे पास कम आते हैं तो थोड़ी शांति रहती है इसकी वजह अब देखो ना संसारी आदमी हो तो द्वेष करे कि निंदा करता है वो कहते थे इसकी वजह से हमको शांति रहती है लोग हमारे पास कम आते हैं है? तो अब ये कहां से निकला राम कृष्ण परमहंस के संस्कार दूसरे ढंग के उनका अभ्यास दूसरे ढंग का और वो जो है ना निंदा करने वाला है उसका अभ्यास और उसका संस्कार बिल्कुल दूसरे ढंग का एक बार की बात है हम अपनी बात आपको सुनाते हैं ना एक आदमी हमारा पहले बहुत मित्र था बाद में उसके मन में कब दुर्भाव आ गया इसका पता हम तो नहीं चला उसकी बुद्धि उलट गई हम बनारस में थे वो हमारे पास आया और आके लोगों के बीच में हो चार बात उसने सुनाई तो हमको बड़ी खुशी हो कि देखो इसका कितना प्रेम है है ना इसका कितना प्रेम है कितना अपना समझता है ना कि ऐसे बोलता है अच्छा यहां तक बात हुई है ना कि कान पकड़ लिया उसने है ना और कहा कि यहां से निकल जाओ ऐसे लेकिन मेरे मन में यही आया कि इसका इतना प्रेम ना होता तो ये कान कैसे पकड़ता हमको कितना अपना समझता है आ, मैं तो बिल्कुल पानी पानी हो खुश खुश उससे बात करता रहा दो तीन घंटे के बाद एक आदमी आया और उसने हमको बताया कि वो आदमी तुम्हारे पास है ना आया आया था क्या? आया था? क्या? उसने हमको बताया कि आज मैंने बच्चों का खूब अपमान किया है? तो वो तो तुम्हारा बड़ा दुश्मन हो गया है मैंने कहा दुश्मन नहीं है भाई वो बड़ा मित्र है उसकी तो हर बात हमको बहुत मीठी लगती है है ना वो तो हमारा रिश्तेदार है हमारा संबंधी है हमसे उसका बहुत प्रेम है न अब जब उसने बताया कि नहीं वो तो तुम्हारा दुश्मन हो गया है और उसके मन में बड़ा दुर्भाव है इसलिए गाली दिया उसने इसलिए कान पकड़ा उसने उसको आ, उसने इसलिए तुम्हारा अपमान किया कि उसके मन में बहुत दुर्भाव है कोई गलतफहमी हो गई है उसको है ना अब हमको बड़ा दुख हुआ कि हा देखो ना अब दो तीन घंटे तक तो खुशी रही और दो तीन घंटे के बाद मन बदल गया हो ये अच्छा उसने हमारा ऐसा अपमान किया है है ना ना ये ये बात देखो तो ये जो है ना, ये जानकारी देखो तो जो जानकारी बुद्धि में अनुकूलता की जानकारी और प्रतिकूलता की जानकारी बना, एक आदमी हमको कोई दवा देता है रोग दूर करने के लिए बड़ी खुशी होती है कि प्रेम है है ना थोड़ी देर के बाद एक ने कहा अरे भाई वो तुम्हारा दुश्मन हो गया है वो तो तुमको जहर दे गया है दवा वही है ना और तुरंत मन में शंका हो जाती है